सहनावतुम् सहनो सहवीर्यं सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषा वहै ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ हाजि भागः हा। भागः हा इति सेवन्कर्णा सेवन भजनमिति भजन्कर्णा भागः इत्यस्य शब्दस्य सिद्धिः भाग इस शब्द की सिद्धि है भज सेवायाम इतस् धातो सिद्धिर्भवती भज सेवायाम इस धातु से भागक भाग की सिद्धि होती है भज सेवायाम यह शब्द है इस शब्द की हम धातु संज्ञा करते हैं भूवादयो धातव इस सूत्र से अब यह शब्द धातु बन गई है अब इस भज सेवायाम धातु के अंतर्गत जा में अनुनासिक है अकार भज में अकार अनुनासिक है तो उपदेशे अजनुनासिक इत उपदेश में स्थित अनुनासिक अच का नाम इत है उस इत को लोप करते हैं तस्य लोप सूत्र से अनुनासिक क्यों कहते हैं तो मुखना वचनोनाचनोना किंचित मुखे किंचितिकया उच्चारण वर्ण असिव लोप इति किम आदर्शनम लोप लोप किसे कहते हैं अदर्शन को लोप कहते हैं यद भूतवा ना भुवती जो होकर के नहीं रहता है तो भज इसकी हमने धातु संज्ञा की है भज में अनुनासिक अवर्ण का लोप हमने कर दिया है क्योंकि वो उपदेश में है इस कारण से भज अलंत धातु हमारे सामने उपस्थित है धातु होने के कारण से धातो हो। इस सूत्र के अधिकार में भावे भाव को कहने में क्रिया को कहने में घय प्रत्यय लाया घय प्रत्यय में यकार हलंत है तो हलंतम से हम यकार की यकार की इत संज्ञा करते हैं उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है और लशकव तद्दित प्रत्यय के आदि उपदेश में प्रत्यय के आदि लकार शकार और कवर का इतनाम होता है तो यहां पर घकार कवर के अंतर्गत है तो घाकी भी इतनाम हो गया इत हो गई तो घाकी इत संजा या की इत दोनों इतसंज्ञाओं का लोप तस् लोप अदर्शनम लोप तो धातु भज है उसके आगे घत्यय का अवर्ण हमारे सामने विद्यमान है भज और अति में प्रत्य विधी प्रत्य यस्मा प्रत्यय विधि सदादी प्रत्यय गम ओम स्वामी जी वो बार बार मैसेज आ रहे कॉल नहीं हो पा रहा उनको रेणु जी को श्रद्धा जी को वो बार बार लिख रहे हैं उसमें अच्छा तो उनको ट्वीट करके वापस लेना चाहिए श्रद्धा जी आ गई रेणु जी मैं अगर कॉल बंद करूंगा फिर किसी और को नहीं हो आएगा हाँ जी रेणु जी आप सुन रहे हैं अच्छा उन्होंने क्विक किया होगा हम्म हूं तो भज और आ ये घय प्रत्यय का आकार है मैं कह रहा था यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है जिससे जिससे धातु से या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है ऐसे उस प्रत्यय के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा होती है जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है उससे पूर्व की अंग संज्ञा होती है तदादी की अंग संज्ञा होती है तो अंग संज्ञा हो गई है भज की अंग संज्ञा होने से अंग का अधिकार प्रारंभ होता है अंगस्या अंगस्य की स्थिति आई है अंग का अधिकार उर उस अंग के अधिकार में अत उपध्या अत उपधाया कहता है अंग के उ, उपधा आकार को अंग के उपधा आकार को वृद्धि होती है क्योंकि ऊपर से वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है और कब होती है नित और नित प्रत्यय के परे रहते इतु हो, अत्वा नकार इत हो अथवा नकार इत हो ऐसे प्रत्ययों के परे रहते अंग के उपधा आकार को वृद्धि होती है वृद्धि होती है तो अब हमारा प्रसंग वाला सूत्र सूत्र का प्रयोजन आ गया है वृद्धि होती है वृद्धि किसे कहते हैं तो वृद्धि राद वृद्धि उसे कहते हैं जो आत और ऐत है उसको वृद्धि कहते हैं आत आकार औ ऐसी भाविता वर्णना वृद्धि संज्ञा बवती तो वृद्धि राजेश ने वृद्धि संज्ञा कर दी आई औ की तीनों उपस्थित हुए हैं तीनों में से एक को करना है तो तीन नहीं कर सकते पर तीनों में किसको करे तब परिभाषा सूत्र आता है परिभाषित करता है स्थानतम जो स्थान में जो सबसे अधिक अनुकूल होगा यानी स्थान का मतलब है उपदा जो उपदा आकार जो है उपधा आकार का जो स्थान है उस स्थान के अनुरूप जो सबसे अधिक मिलता है उसी को हम यहां पर बिठाएंगे वृद्धि के रूप में तो स्थान कहता है स्थान की दृष्टि से अकुह विसर्जनीय कंठ्य आवर्ण का कंठ है और अवर्ण का कंठ तालु है औवर्ण का कंठ ओष्ठ है तो केवल आवर्ण ही मिल रहा है स्थान की दृष्टि से तब हम आ को बिठाते हैं अवर्ण के स्थान में तो भाज ये स्थिति हमारे सामने आ गई अब सूत्र प्रयोजन में भागा है भाज तक पहुंचे हैं जकार को गकार करना है तो इस स्थिति में उसी अंग के अधिकार में अगला सूत्र आया है चजोकु घिन्य तो चजोकु घिन्य तो कहता है चकार के स्थान में जकार के स्थान में कवर्ग आदेश होता है घित प्रत्यय और नियत प्रत्यय परे रहते घित का मतलब घकार इत है जिसका ऐसा प्रत्यय जिस प्रत्यय में घकार का इत हुआ है ऐसा प्रत्यय परे हो अथवा नियत प्रत्यय परे हो तब वो चव... चकार के स्थान में कवर्ग होता है और जकार के स्थान में कवर्ग होता है तो हमारे पास चकार तो नहीं है लेकिन जकार है तो जकार के स्थान में कवर्ग आदेश हुआ कवर के पांचों अक्षर आए हैं पांचों अक्षर जब उपस्थित हुए तो पांचों में से एक को करना है तब हमने स्थान को देखा तो स्थान नहीं मिल पा रहा है प्रयत्न को देखा आभ्यंतर प्रयत्न को देखा है तो सभी पा रहे हैं तब बाह्य प्रयत्न में गए बाह्य प्रयत्न में जाते हैं तो बाह्य प्रयत्न में सबसे अधिक मिलता है गकार के साम साथ में समृत कंट है नादान प्रदान है और घोष है सब हम जकार के स्थान में गकार को बिठाते हैं उस स्थिति में भाग यह हमारे सामने उपस्थित हुआ तो अभी तक हमने पीछे को दोहराया है इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है तो हमने पीछे का भाग तक पहुंचने का एक बार मैंने रिपीट किया है दोहराया है तो आप सबके सामने आ गया है भागा तक हम पहुंचे अब इस स्थिति में आगे हमको बढ़ना है भागा तक पहुंचे हैं पूरा एक प्रकार से काम हो गया हमारा केवल विसर्ग करना बाकी हमारे लिए अब उस विसर्ग तक पहुंचने के लिए एक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना है ताकि आगे जब कभी भी विसर्ग की प्रक्रिया आएगी तब यही प्रक्रिया रहेगी मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना आगे जहां पर भी विसर्ग को लाना है तो यही प्रक्रिया रहेगी वैसे यहां पर अभी तक जो प्रक्रिया बताइए यही सारी प्रक्रिया, प्रक्रिया आगे भी आती रहेगी यानी जहां धातु संजय करनी है तो धातु संजय करनी है उपदेश अजन्ना से इत संजय करनी है तस्य लोपा से लोप करना है और प्रत्यय विधि करनी है तदादी इंगम से, इस प्रकार जो अभी तक जो बात बताई गई ऐसी प्रक्रिया बार बार आती रहेगी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत विसर्ग को करने की प्रक्रिया भी अब प्रारंभ हो रही है हमारे सामने भागा शब्द है जो की विसर्ग नहीं है अब उसको विसर्ग करने के लिए हमें क्या करना है इस बात को समझ लीजिएगा विसर्ग करने के लिए हमको सर्ग को बनाने की जो स्थिति है उसको उत्पन्न करना है और वहां तक पहुँचने के लिए भागा को कोई नाम देना है हम भागा को नाम देना है तो यहाँ पर दिया जा रहा है ओम हाँ जी हाँ जी शंका सन्ती अत्र जी अत्र सूत्र अस्त अलो अंत्य पूर्व उपधा जी जी अत्र अल प्रत्याहर से उपदेश हाँ जी हाँ जी तो अहम मनने अल कॉपी वर्ण हा? शक्य हाँ जी शक्य हल अभी शक्य हाँ हम अवगछा मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ की वहाँ से शैले जो है उपदा में केवल स्वरीय आता है हल नहीं आता ये नहीं कहना चाह रहा हूं पर हमारे काम में प्राय करके जो हम काम करते हैं वो स्वर का ही होता है हल्का भी होता है उपधा हल में भी उपधा मिल जाएगी हमें कोई आपत्ति नहीं उपधा में आ, हल, हल भी हो सकता है पर उस हल का कोई काम होगा तब हम देखेंगे तब तक पर अभी तो जो प्रारम हम प्रारम्भ कर रहे हैं प्रारंभिक स्थिति में हमको जैसे मैंने बताया था कि य भज है तो य उपदा मे आकार है में इकार होगा कई अभि प्रारम्भ स्थिति में हम ही लेंगे। आगे आ अल् मे स्यञ्जन भरी आते जन का आगा तेख लेगे वा नेगा वग बा आगा तु आये उपधा तो है, उपधा उपदा मे जो भी अल् व उपदा बनेगा उसमें कोई आपत्ति नहीं है पर अभी प्रारंभिक स्थिति में हम इतना ही लेकर के चल रहे हैं ठीक है धन्यवाद हाँ जी हाँ जी अन्य शब्द से संधि विग्रह किमती नियत तो प्रत्यय है प्रत्यय के लिए कहा नियत तो एक प्रत्यय है जैसे रिहल, रिहलोर नियत नियत प्रत्यय है तीसरे अध्याय में रिहलोर नियत एक सूत्र है रिकार्त ध धातु हलंत धातु से न्यत प्रत्यय होता है जिसमें जिस आर्य बनता है आर्य आर्य शब्द न्यत प्रत्यय आते पकड़ में आ रहा है ओम ओम अहम मन ने घ प्रत्यय इत लगाकर घित हाँ वो उसको घित बनाया ऐसे नेत में नकार की इत संज्ञा होती है और बचता है यानी यकार बचता है सकार की भी इस संजय होती यकार यकार रहता है और नकार की संजय होती है ऐसा है तो नियत प्रत्यय प्रत्येक लिया वहां गीत से गकार हित वाले को लिया है यानी गीत गीत जो है वो गीत में बहुरी समास है और नत्यय है, है और गीत जो है अन्य पदार्थ को कहता है और नयम को कहता है यानि तो घिन्तमी विभक्ति का विवचन है गित प्रत्यय और नित प्रत के परे रहते सप्तमी विवचन ऐसा है ठीक है ओम ओम धन्यवाद हाँ जी और अंतिम प्रश्न अस्त हाँ जी ये अभी भाग करके इन्होंने छोड़ दिया प्रक्रिया को हाँ जी हाँ जी ये समाप्ति है या और भी जुड़ते रहेंगे यहाँ तो समाप्त हो गया पर विद्यार्थियों को कैसे पता चले कि कब रुकना है नहीं नहीं रुकने वाली प्रसंग आगे आएगा ना वो तो विरामो अवसानम आएगा जब अवसान की स्थिति आती है अब इसके आगे कुछ चलेगा ही नहीं वहीं विराम अवसानम आएगा हाँ वो मैंने पढ़ा परन्तु जो प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया तो यहाँ पे रुक गई अभी हाँ जी हाँ जी प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया यहाँ रुक गयी यानी भागा की दृष्टि से प्रत्यय लगाने की प्रक्रिया रुक गयी बाकी भाग के आगे और भी कुछ ला सकते हैं हम प्रत्यय ला सकते हैं शब्द को ध्यान में रख करके ये तो एक भागा एक हो गया जैसे अगर मैं कहूं भागे या ऐसा बनाना है भाग में होने वाला भागे शाला में होने वाला शाली शाली शालेया शालिया कहते हैं उसको शालिया मालिया तो भागी भागेया कहेंगे उसको भाग में होने वाले को भागे तो अगले आगे भी प्रत्ये लाएंगे वो शब्द को ध्यान में रख करके चलेंगे जहां जैसा शब्द मिलता है वहां उसका यहां तो भागा के आगे हमको कुछ बनाना नहीं क्योंकि भागम प्रयोजन हमारा भागा है तो उसके आगे तो और कुछ है ही नहीं है तो यहीं पर रुकेंगे आगे प्रत्यय आएंगे नहीं बस यहां विराम की ओर चल रहे हैं आप यहां पर केवल विसर्ग वाले प्रत्यय को लाना विसर्ग वाले प्रत्यय को ला करके रुकना है और भागया जब बनाएंगे वहां पर विसर्ग वाला प्रत्यय नहीं आएगा वहां पर तो तद्धित में पहुंचेंगे चौथे पांचवे अध्याय में पहुंच करके वहां का प्रत्यय ला करके फिर भागया बना करके फिर सू लाएंगे विसर्ग वाले को ऐसा संतुष्ट अस्मी धन्यवाद हाँ जी हाँ जी स्वामी जी जी जब हमने अटौधाया अचो नीति और विजेर वृद्धि से अवृष्टि की तो ये अचो और विजय का हम लोग कुछ भी करेगी नहीं वहाँ पर वो तो उन सूत्रों में काम करेगा ना मृजेर वृद्धि अचो में जो है मृजर वृद्धि तो ये कहता है मृज धातु को वृद्धि होती है ऐसा कहता है और अचौनीति जो कहता है वो इतनीत प्रत्यय पर गए अजंत धातु को वृद्धि होती है ऐसा कहता है वो अलग प्रक्रिया है अब केवल अपने काम का शब्द लेने ले। हाँ जी हमको मिजेर आज... वृद्धि से केवल वृद्धि को लेना है अचौनीति से हमको इतनित प्रत्यय लेना है बस इतना है ठीक है जी जी नमो नमः स्वामी नमो नमः मम जी ग्रहणं नद्भावितानां अतद्भावितानां बताया भी नहीं बता उक्तवान् तद्भावित तद्वाव, इत्यस्य अभिप्रायः भाविता तद्भाविता तेन अतद्भाविता तेन अतद भाविता अतद्भाविता तेन इत वृ, वृद्ध शब्देन तदभाविता शब्द करते हैं इसका समासम करेंगे तेन भाविता ऐसा होगा उसके द्वारा उत्पन्न किया गया भावित कहते हैं उत्पन्न निष्पादित तेन भावित तेन उत्पन्न या तेन उत्पादित तेन निष्पन्न उसके द्वारा उत्पन्न किया गया तेन के ना वृद्ध शब्देना वृद्ध के द्वारा वृद्ध बोल करके यानी वृद्धि बोल करके वृद्धि बोल करके हम उत्पन्न कर रहे हैं आ को वृद्धि बोल करके ऐ को वृद्धि बोल करके औ को ये तो हम वृद्धि बोल करके, करके उत्पन्न करते हैं एक तो यह है तदभावित और अतद्भावित का मतलब है वहां तो पहले से है वृद्धि है पहले से केवल हम Uh, वहां पर वृद्धि बोल करके दिखा रहे हैं। जो पहले से है विद्यमान को हम बता रहे हैं ये है वृद्धि इसका नाम वृद्धि है जो पहले से है एक तो उत्पन्न करके वृद्धि बता रहे हैं देखो ये हमने जो उत्पन्न किया आकार को आईकार को औकार को इसको वृद्धि कहते हैं यानी उत्पन्न करके वृद्धि नाम दे रहे हैं और जहां पहले से विद्यमान है तो उस विद्यमान को वृद्धि नाम दे रहे हैं ऐसा है यानी एक तो है बेटे को उत्पन्न किया और नाम रख दिया हम बेटे को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और हम क्या क्या करते हैं अनाथालय से एक बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम रख दिया पहले से है वो बच्चा उसका नाम रख रहे हैं अपने ढंग का नाम रख रहे हैं अपने घर में लाए तो हम अपने ढंग से नाम रखेंगे तो हम अपना नाम रख दिया जो पहले से है और एक है उत्पन्न करके नाम रखते हैं दो स्थितियां तो यहां तद्भावित का मतलब है उत्पन्न करके नाम रखना यह तद्भावित और अतद्भावित का मतलब है जो पहले से है बस उसका नाम रख रहे तो हम यहां पर भागा में देखिए आप पहले से नहीं हम उत्पन्न किया हमने यहां उत्पन्न किया का मतलब है अतउपधाया से हम अवर्ण के स्थान में एक आवर्ण ला करके फिर उसको वृद्धि कर रहे हैं और इसी, इसी में अत्भावित का भी उदाहरण आएगा आगे तब मैं बताऊंगा देखो ये ये पहले से है केवल इसको वृद्ध कर रहे हैं हम लोग स्वामी जी तरही बाघ तद्भा, है तो भावित शाली है शालीय प्राय है शालिया मालिया ये है अतद्भावित अस्त स्वामी जी धन्यवाद शाल, शालिया में शाला शब्द है और मालिया में माला शब्द है तो माला शाला में माँ में जो दीर्घ आकार दिख रहा है मां मां के अंदर और शा के अंदर वहां पर पहले से आ है तो हम कह रहे हैं ये जो पहले से जो ये आ है इसी को वृद्धि कहते हैं ऐसा उसको कहते हैं अतदभावित, क्योंकि हमने उत्पन्न नहीं किया वो पहले से ये शाह और माँ में लेकिन भागा में पहले से नहीं था इसलिए इसको तद्भावित कहते हैं आ, स्वामी जी, जी। यहाँ एक शंका उत्पन्न हुई अभी पद जी जब पूछ रही थी आपने बोला उत्पन किया मतलब अक्षर तो आ, ना, नाश रही थे ना स्वामी जी। उत्पन आ, भी, नहीं नाश भी नहीं कर सकते और नाश्त भी नहीं कर सकते यह प्रश्न आपने पहले भी किया था और इसका समाधान किया था यह यह जो हम ये, ब, ये जो हम देख रहे हैं ये केवल ये कल्पना है क्योंकि वो जो शब्द तो पहले से ही है हम थोड़ा बना रहे हैं लेकिन हम हम काल्पनिक अगर बनाते हैं तो कैसे बन सकता है उसकी प्रक्रिया है यहां पर ठीक है समझे और इसका विस्तृत जो शंका समाधान है हम महाभष्ट में जाकर के अच्छी तरह समझ लेंगे हाँ जी दूसरा दो प्रश्न पूछू समझ बोलिए ये तस्य लोप का आपने बताया की तस्य कश्या कश्या जी आ, लेकिन इत का वृत्ति तो ऊपर के सूत्र तक आता है ना स्वामी जी लास्ट आथ में आठवें नहीं आएगा सुनिए आठवें सूत्र तक इत अनुवृत्ति आ रही है हाँ जी ठीक है ना अब इत अनुवृत्ति आठवें तक आए उसके बाद नवे सूत्र में तस्लोपा तो तस् का मतलब उसका लोप होता है किसका लोप होता है इससे पहले आपने कुछ कहा होगा ना तो इससे पहले आपने इत को लेकर के बात कही है इसकी ई तो होता है इसको इत कहते हैं इसको इत कहते हैं इसको इत कहते हैं है। फिर बाद में लिख कहा तस् लोपाह तो जिसको आपने इत नाम रखा है वो ही तो आएगा ये पकड़ में नहीं आया समझिए क्यूँकी आदर्शनम लोपाह में यहाँ लोपाह का लेकर के आदर्शन इन्होंने बताया की लिंक हो जाता है लेकिन यहाँ तस्या से कैसे आप नाशी को ले एक बात बत, बता दीजिएगा तस् कहते हैं सर्वनाम को हाँ जी सर्वनाम है सर्वनाम तब सर्वनाम का प्रयोग तब करते हैं उस पहले कोई संज्ञावासी शब्द आया है हाँ जी पहले सूत्रों में संज्ञा करते आये नाम रखते आये हाँ जी ठीक है ना अब नाम जिसको आपने रखा वो संज्ञा हो गयी अब संज्ञा के बाद में आप जब सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो सर्वनाम किसको इंगित करेगा किसको संकेत करेगा सरवनाम ये संज्ञा सन, को ही संजय करेगा तो पहले संज्ञा किसकी की आपने इत संज्ञा की है हाँ जी, जी। इत को ही तो संकेत करेगा हाँ हाँ दूसरा नहीं हो सकता न समझ यही इसी को लेना पड़ेगा दूसरा कैसे हो सकता राम ग्रामम ग्राता अस् ग्रामम गच्छती ये बोला आपने फिर उसके बाद दूसरा बात बोला तस् एक ब्राता अस्थि उसका एक भाई है उसका किसका राम का राम का कैसे होगा आपका भी तो हो सकता है अब तो नहीं आए प्रकरण में प्रकरण में तो राम है तो ऐसे ही यहाँ पर प्रकरण में इत इत आ रहा इत नाम है इसका इसको इत कहते इसको हित कहते इसको इत कहे थे उसके बाद कहा तस्य तस् का मतलब इत्या ये समझ आया स्वाङ्कालि उत्पन् हुआर्शनम् लोपे पद मे पडा हुआ, में पड़ा हुआ है। और ये तीसरे पद मे की परी वो, कहीं पर भी हो। वो तो केवल कहता है सस्य लोप का मत है जिका इतनाम र लोपता अदर्शनम् लोप कते हा ये लोप का लोप का मत बता लो का मत अदर्शनम् वो चाहे तीसरे पाद में पड़े, चाहे आठवें अध्याय में रहे उससे आपको क्या लेना है वो तो केवल ये बताता है कि लोप किसको कहते हैं तो अदर्शन को लोप कहते हैं ऐसा बताया है उसने वो कहीं पर भी रहे उसका कोई मतलब नहीं है मतलब इतना है आपने इसको लोप कहा लोप का मतलब समझाइए तो उसने कहा लोप कहते हैं अदर्शन हमको बस ये जब आप यश्मात प्रत्यय विधि सदावि प्रत्ययंग में चौथे पाद में है कोई तीसरे पाद में है कोई छठे पाद में है कथवे अध्याय साध्याय आया अध्याय आया है आ, अलग अल्प अध्याय के सूत्र आरका नीसम स्वामि जा सैसा सूत्र नी य सा लिङ्क नह लिकोते सूत्र कर् पडा होरे प्रसं लिङ्क है चे पद में हो चे चौथे पाद में हो छठे अध्याय में हो सातवें अध्याय में, में हमारे प्रसंग के अनुसार उसका लिंक बैठता है नहीं बैठता ये देखना ठीक है तो लोप आपने कहा कस्य लोपज कस्य लोप बहुत तो प्रश्न उठाए लोप आपने कहा लोप किसको कहते हैं तो कहता है आदर्शन को लोप कहते हैं बस इतनी सी बात है ठीक है धन्यवाद हाँ जी हाँ तो इन्होंने कहा कि राजेशजी लिखा रामग्रामं गच्छति तस्य एकः भ्राता अस्ति तस्य कस्य रामस्य ग्रामस्य ग्राम इसलिए नहीं हो, हो सकता क्योंकि ग्राम तो आ, कर्म में है और आ, आ, राम जो राम जो कर्ता में है एक दूसरी बा ग्राम ग्राम का तु भ्राता नी किसी चेतन का ही भराता होता है और फिर भी यहां तस्या से जो है यह कर्ता को कहने के लिए तस्या तो जो तस्या जिसको कहता है उसी का होगा तस्य जो है ग्राम को नहीं कह सकता ये उत्तर है हां जी तो हम प्रसंग पे चलते हैं आगे तो भाघ स्थिति में हमको विसर्ग तक पहुंचना है विसर्ग तक पहुंचने के लिए हम इस भागा को एक और नाम देना चाहते हैं ताकि हम विसर्ग तक पहुंच सके तो भागा में जो अप्रत्यय जुड़ा हुआ है घय प्रत्यय का आकार अब ये जो घय प्रत्यय है इस प्रत्यय का एक और नाम दे करके हम उस प्रत्यंत धातु उस प्रत्यांत शब्द को पकड़ेंगे यानी घय प्रत्यय जिस शब्द के साथ जुड़ा है वह शब्द घय प्रत्यंत शब्द कहते हैं यानी घय प्रत्यय अंत में है जिसके उसको कहते हैं घय प्रत्यंक तो भागा जो हमारे सामने है भागा तो भागा में घय प्रत्यय है आकार तो घय प्रत्यय है जिसमें उसको कहते हैं घय प्रत्यंक ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको भागा में आकार जो जुड़ा हुआ है घय प्रत्यय का आकार तो ये आकार जो है ये इसको आकार नहीं कहेंगे ये इसको कहते हैं घय प्रत्यय वाला आकार तो घय प्रत्यय वाला आकार जिस शब्द में जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं घय प्रत्यय अंत शब्द घय प्रत्यय जिसके अंत में है ऐसे शब्द को कहेंगे घय प्रत्यंत घय प्रत्यय अंत अस्थि है जिसके ऐसे को घ प्रत्यंत शब्द कहते हैं यानी भागा जो है यह घय प्रत्यंत शब्द कहलाता है तो यह जो घय प्रत्यय है इसका एक नाम देंगे हम तो क्या नाम देंगे तो कहा क्रिदतिंग क्रिदतिंग यह तीसरे अध्याय के पहले पद के तिरानवे सूत्र है धातो सूत्र के नीचे है तो यह कहता है कृत अतिंग कृत जो है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और अतिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है किंग कहते हैं जो आप पठती पठता पटंती ये जो लिखते हैं क्रिया पदों में जो अंतिम में जो प्रत्यय आते हैं तिप ती सिप तस्थ मिप वस्ो प्रत्यय आते हैं इनको कहते तिंग ये अट्ठारह प्रत्यय होते हैं इन अट्ठारह प्रत्ययों को घ कहते हैं महिंग यहां तक अट्ठारह प्रत्ययों को संक्षेप में तिंग कहते हैं सिंग भी एक प्रत्यार है से का ग्रहन किया और महिंग से गा का ग्रहण किया है तो यह बन जाते हैं तिंग प्रत्यय तिंग प्रत्यार ये प्रत्यार है तिंग का मतलब प्रत्यार है और इस तिंग प्रत्यार में आ, क्रिया पद के सभी प्रत्यय आते हैं 18 प्रत्यय तो कहता है ये क्रिद तिंग न तिंग अतिंग जो तिंग ना हो तिंग को छोड़ करके तिंग को छोड़ करके तीसरे अध्याय में जितने भी प्रत्यय है उन सभी प्रत्ययों का नाम दिया है कृत उसका नाम है कृत प्रत्यय तो कृत प्रत्यय कहने से तीसरे अध्याय में जितने भी प्रत्यय है वह सारे प्रत्ययों का ग्रहण होता है केवल तिंग को छोड़ मेरी बात को समझ लीजिएगा मैंने एक बार बोला भी था आपको तीसरे अध्याय में कृत प्रत्यय होते हैं चौथे पांचवे अध्याय में तत्यय होते हैं ऐसा बोला था याद आ रहा हो तो तीसरे अध्याय में कृत प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय होते हैं ऐसा मैंने बोला है तो कृत किसको कहते हैं तो कहा तिंग प्रत्यय को छोड़ करके यानि तिंग में अठारह प्रत्ययों को छोड़ करके जितने भी प्रत्यय हैं तीसरे अध्याय में उन समस्त प्रत्ययों का एक नाम दिया है जाति के रूप में कृत तो उन सबको कृत कहते हैं तो क्रिधा तिंग क्या कहता है तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके तीसरे अध्याय में धातु के अधिकार में यह भी देखना है धातु के अधिकार में कुछ प्रत्यय है शुरू शुरू में उनको कृत नहीं कहते हैं। समझने का प्रयत्न करना ये जो सुत्र, सुत्र 93 तिरानवे सूत्र है. थ्री सूत्र ये क्रीडति इससे पहले इक्यानवे इक्यानवे सूत्र नाइन्टी सूत्र है धातु तो धातु से धातो सूत्र से आगे आगे पूरे तीसरे अध्याय की समाप्ति तक जितने भी प्रत्यय आएंगे उन सब को कृत प्रत्यय कहते हैं लेकिन 91 से पहले भी कुछ प्रत्यय आए हैं उनको कृत्य नहीं कहते क्योंकि वो धातु के अधिकार में नहीं और वो बहुत कम है प्रत्यय क्योंकि नब्बे सूत्र तक जो प्रत्यय हैं कुछ प्रत्यय हैं वो बहुत कम हैं और नब्बे के आगे जितने भी प्रत्यय आएंगे पूरे तीसरे अध्याय में वो बहुत सारे प्रत्यय है इसलिए अधिकता को ध्यान में रख करके उनको कृत नाम दे दिया है तो धातु के अधिकार में तीन प्रत्ययों को छोड़ करके अट्ठारह प्रत्ययों को छोड़ करके जितने भी प्रत्यय होंगे उन सबको कृत कहते हैं उनका नाम दिया है कृत समझ में आ गया होगा आपको अब आगे बढ़ते हैं हमने कृत नाम दे दिया तो अब भागा शब्द जो है किस प्रत्यंत वाला है तो कहेंगे कृत प्रत्ययांत वाला है पहले तो घय प्रत्यंत हमने कहा था अब घय के साथ में उसके साथ में जुड़ गया है कृत कृत तो है जाति और घय जो है व्यक्ति ऐसा समझ लीजिए क्योंकि कृत प्रत्यय में जितने भी प्रत्यय वो सब कृत के अंतर आते हैं लेकिन घय कृत है लेकिन केवल घयी कृत नहीं है घय भी कृत है अच भी कृत है अप भी आ, कित है कृत ऐसे बहुत सारे प्रत्यय ये व्यक्तियां हैं घय जैसे हम सब मनुष्य हैं पर मनुष्य है, लेकिन मैं पुरुष हूं आप स्त्री हैं कोई कुछ है कोई कुछ है ऐसा कोई लड़का है कोई लड़की है कोई विवाहिता है कोई अविवाहिता है कोई संन्यासी है कोई वानप्रस्थी है इस तरह का तो हम सब मनुष्य तो जाति के रूप में कृत है और घय व्यक्ति के रूप में तो कृद तिंग से हमने घय प्रत्यय को कृत बना दिया तो अब कृत बना दिया है तो इसको हम कहेंगे कृत प्रत्यंत भागा शब्द है भाग शब्द कृत प्रत्यंत है उसको घय प्रत्यांत भी कह सकते हो व्यक्ति के रूप में जब देखेंगे तो घय प्रत्यंत कह सकते हो और जब जाति के रूप में देखेंगे तो कृत प्रत्ययांत कहेंगे तो हमारा जो भागा शब्द है एक कृत प्रत्ययांत शब्द हो गया अब कृत प्रत्यांत शब्द होते ही अब एक और नाम रखेंगे इसको तो सूत्र है कृत सम कृत समाश्च ये सूत्र आया पहले अध्याय के दूसरे पाल के छियालीसवां सूत्र है कृत समासाश्च, संख्या एक बहुत बड़ा काम है संख्या को याद रखना जैसे जैसे सूत्र के आगे संख्या दी, दी जा रही है इस संख्या पर भी आप फोकस करिएगा पर संख्यासे बहु बा लोता जी अष्ट सूत्र भूल जाते हैको ढा पडता ढनेक संख्या अग्र आती है य दूसरा बता झट ने देख सकते हैं। है हा जी एक का पर दूसरे पाद मे है असरे पाद मे अपि का है तु बतांगे छ्यालिसवा सूत्र पञ्चेगे ऐसा तो संख्या पर भी फोकस करेंगे तो वो भी याद होते रहेंगे धीरे धीरे तो कृत तद्धित समासाश्चा ये कहता है कृत प्रत्ययांत शब्द तद्वित प्रत्यांत शब्द और समासांत शब्द मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिए कृत प्रत्ययांत शब्द कृप प्रत्यय जिसके अंत में है ऐसे शब्द उनको कहेंगे कृप प्रत्यंत शब्द तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में है उसको कहेंगे तधित प्रत्ययांत शब्द फिर कहा समासांत यानी समासांत शब्द जैसे राज पुरुषा या समासांत हो गया दो शब्दों को मिला करके जब हम समास करते हैं तो राज्य पुरुष राज फिर उसके आगे हमको विसर्ग लाना है विसर्ग लाने के लिए हमको यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है कृतअित समासाच जो समासांत शब्द है राजपुरुषा अलग अलग दो शब्दों को एक शब्द बना दिया राज पुरुषा तब एक ही पुरुष एक ही शब्द हो गया राज पुरुषा उसके आगे हमको भागा में जैसे विसर्ग लाना है वैसे ही राज में भी विसर्ग लाना है उसके लिए भी यही प्रक्रिया होती है उसके लिए ये प्रक्रिया होती है कि कृत अद्वित समासास् यहां से शुरू करेंगे क्रिदान कृत प्रत्यांत शब्द तद्प प्रत्यांत शब्द और समासांत शब्द इन इन तीनों शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है इन सबकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है एक और नाम रख दिया हमने क्या नाम रखा है प्रातिपदिक यह शब्द आपने सुना है यत्यधि तदादि प्रत्ययंगम इसमें आपने सुना था प्रातिपदिक और मैंने कहा था प्रातिपदिक क्या होता है इसको जब मैं आगे आएगा तो बताऊंगा यह बोला था यस्मात प्रत्यय विधि तदादी प्रत्ययंगम यस्मात यत कस्मात धातु धातु से फिर कहा प्रातिपदिक से धातु अथवा प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है तो उस प्रत्यय के परे रहते तदादी की अंग संज्ञा होती ऐसा बोला था वहां पर तो वहां जो प्रातिपदिक शब्द आया है अब यहां पर आ रहा है कृत तद्धित और कृदंत, कृदंस तद्वितांत समास शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है ये इसका सूत्रकार थे अष्टाध्याय निकालिएगा अष्टाध्याय में ये सूत्र निकालिए कृत तद्धित समास छियालीस छियालीस तो कृत अद्वित समाशास्त इसी से पहले सूत्र है अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्राधिपिकम पैतालीसवां सूत्र इससे प्रातिपदिक की अनुवृत्ति आ रही है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्राधिपदिकम इस सूत्र से छियालीसवें सूत्र में प्रातिपदिकम की अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्रार्थ होगा क्रिदंत तद्वितांत समों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है क्रिदंत क्रिदंत मतलब है कृत प्रत्यय अंत में है जिस शब्द के उसको कहेंगे क्रिदंत तद्वित प्रत्यय अंत में है जिस शब्द के उसको कहके तद्धितांत और समास अंत में है जिसके उसको समासांत कहते हैं तो कृदंत, समास तद्दितांत और समासांत इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है इनको प्राधिपदिक कहते हैं तो यहां पर हमारे पास भागा जो है ये कौन सा अंत वाला है सीमा जी जी स्वामी जी ये मैंने सूत्रार्थ बताया कृदंत, शब्द तद्दितांत शब्द समासांत शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है सूत्रार्थ हो गया कृत तद्धित समास्य का तो मैंने पूछा आपसे प्रश्न किया भागा में कौन सा प्रत्यय है कौन सा अंत है कृदंत है तद्दितांत है समासांत है भागा शब्द हाँ माता सुदेश जी हैं जी हूँ हाँ जी आप बताइए ये भागा शब्द कौन सांत वाला है नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं अच्छी बात है और मैं पूछू अब <laughs> तो बाकी लोग तो सभी बता सकते हैं फिर भी पूछ लेता हूं हूँ रेनु जीडांत हाँ खिदंत है अभी तो बताया था क्रिदिंग से इसकी कृत संज्ञा होती है घय प्रत्यय की तो अब घय प्रत्यय की कृत संज्ञा हो गई तो भागा में जो घय प्रत्यय है उसका नाम क्रीते है तो क्रिदंत हो गया भागा शब्द सीमा जी समझ में आ रहा है जी मैंने कृत्य बोला था सामी जी बोला था क्या मेरे को सुना नहीं दी अपी हाँ जी आ, तो या मैं म्यूट हटाना भूल गई हाँ तो मैं मे, अब मेरा क्या दोष है दोष तो आपका है आप ठीक है कृत नहीं बोलना क्रिदंत बोलना क्रिदंत का मतलब है कृत प्रत्यय अंत में है जिस भागा शब्द के तो उसको क्रिदंत कहेंगे कृत कहने से केवल कृत प्रत्यय आता है और क्रिदंत बोलने से कृत प्रत्यय जिसके अंत में वो पूरा शब्द आएगा मैं, मैं मैं आपको यह कहूं साड़ी साड़ी कहेंगे तो साड़ी का ग्रहण होगा और साड़ी वाली ऐसा कहेंगे तो आप ग्रहण हो जाएंगी समझ में आ रहा है आपको जी जी समझ हाँ जी साड़ी कहेंगे तो केवल साड़ी का ग्रहण होगा कृत कहेंगे तो केवल कृत प्रत्यय का ग्रहण होगा और कृत प्रत्यय जिस, जिसमें है उसका ग्रहण होगा भागा भागा में कृत प्रत्यय है तो भागा का ग्रहण होगा साड़ी जो पहनेंगी वो साड़ी वाली ग्रहण हो जाएगा तो ऐसे ही यहाँ पर कृत प्रत्यंत शब्द हो गए तो ये कृदंत कहलाता है ऐसे तद्दित प्रत्यय जिसमें है उसको तद्दितांत कहेंगे और समास जिसमें है उसको समासांत कहेंगे ऐसा तो कृदंत तद्जितान्त समासांत इन तीनों प्रकार के शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है यानी एक और नाम हमने दे दिया है प्रातिपदिक संज्ञा तो भागा का एक नाम दे दिया प्रातिपदिक अब भागा जो है यह प्रातिपदिक हो गया है अब यह धातु नहीं है धातुपन समाप्त प्रातिपदिक नाम रख के ही धातु नाम समाप्त हो गया जब तक हमने प्रातिपदिक नाम नहीं रखा तब तक वो धातु के रूप में चल रहा था यानी आ, क्रिदंत धातु क्रिदिंग जो है यह क्रिदंत धातु था अब वो क्रिदंत धातु से अट करके अब यह प्रातिपदिकांत शब्द आ गया अभी इसको कहते हैं प्रातिपदिकांत शब्द हाँ जी आपने से जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ सकते मेरे से मैंने ये कहा भागा में हमने चजो को घिन्तों से गकार कर दिए जकार को भागा शब्द बन गया और भागा शब्द बनने के बाद में कृदिंग से उसको घय प्रत्यय को कृत प्रत्यय बना दिया अब कृत प्रत वाला धातु था अब तक कृत प्रत्यांश वाला धातु यानी कृत प्रत्यय अंत में है जिसके किसके धातु के तो क्रिदंत धातु था अभी तक धागा अब इस क्रिदंत धातु को हमने एक नाम दे दिया प्रातिपदिक क्रिदंत सचितांत और समासांत इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है जैसे प्रातिपदिक संज्ञा कर दी तो अब धातुपन अट गया है अब यह प्रातिपदिक पन आ गया इसको प्रातिपदिक शब्द कहेंगे अब इसको प्रातिपदिक धातु नहीं कहेंगे क्योंकि धातु अलग है और प्रातिपदिक अलग तो अब इसको कहेंगे प्रातिपदिक शब्द अब यह शब्द के रूप में आ गया प्रातिपदिक के आने से पहले क्रिदंत धातु था हाँ जी सबको समझ में आ रहा है ओम भगवान हाँ जी प्रातिपदिक हमेशा संजयी होती है क्या हाँ जी प्राधिपदिक अलग ही शब्द उसका नाम ही अलग है वो धातु नहीं कहे उसको प्राधिपदिक उसकी प्राधिपदिक एक अलग नाम वाला है उसको शब्द कहेंगे प्रातिपदिक शब्द और यह क्रिदंत क्रिदंत जो है यह धातु कहेंगे इसको क्रिदंत भी आगे चल करके शब्द ही बनेगा लेकिन क्रिदंत कृद में किसके अंत में कृत तो धातु के अंत में कृत होता है क्योंकि धातु से तो कृत प्रत्यय आते हैं ना धातु के अधिकार में जितने भी प्रत्यय आते हैं वो सब अ... अ... कृत प्रत्यय कहलाते हैं तो कृप प्रत्यय किससे आ रहे हैं धातु से आ रहे हैं इसलिए इसको क्रिदंत धातु कहेंगे और जैसे प्राधिपदिक नाम आता है तो, तो धातुपन हट जाता है अब शब्द के रूप में आता है तो प्रातिपदिक शब्द कहलाता है उसको इसको प्राधिपदिक शब्द कहते हैं यह अलग बात है प्रातिपदिक शब्द में धातु भी है पर वो धातु नाम हट जाता है अब धातुपन वहां हट गया उसका नाम बदल गया स्वामी की एक शंका है घई प्रत्यय कृदंत है हाँ जी घई प्रत्यय होने के बाद हम लोप करके यकार और घकार को लोप करके जी, आ, आ भाजा बना दिया स्वामी जी जी चेजो को गिण्य तो लगने से पहले कृतद् समास क्यों नहीं लगा छो ग लगने से पहले कृत समा कृदंत है कृत समा क्यों नहीं लगा क्यों नहीं लगा वो उसका काम नहीं था ना वहां पर तभी लगे ना जब उसका काम क्योंकि उसको लगाते ही आपको काम शुरू करना पड़ेगा ना माने क्रुदंत हो गया था ना सौ जी क्रिदंत तो अभी हम हो तो क्रिदंत तो हमने अभी किया है ना क्रिदंत करके ही कृत्य समाज शासक से प्रातिपदिक बनाना है क्योंकि आप संजय रखते ही उसके संज्ञा रखने का प्रयोजन बताना पड़ता है अगर पहले हमने संज्ञा रखने का प्रयोजन अगर बताते हैं तो फिर ये प्रक्रिया चल, चलती है फिर भिन्न तो रह जाएगा मेरी बात समझ रहे हैं आप हाँ समझिए क्रिया पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने क्रीडतंग से कृत नाम दे दिया कृत नाम देने का प्रयोजन बताना पड़ेगा तो यहाँ पर बताया क्रीडति कृत नाम देकर के प्रयोजन बताया कृत तद्वित समाजास्था से प्रातिपदिक बनाना तो प्रयोजन है ना कृत क्यों किया है प्रातिपदिक बनाने के लिए कृत किया है ऐसा तो प्रयोजन तत्काल प्रयोजन को लाना पड़ता है समझ गए समझ धन्यवाद तो हम आगे बढ़ते हैं तो आप सबको समझ में आगे होगा कि अभी तक धातु कृदंत धातु था अब प्रातिपदिकांत शब्द हो गया यह कैसे पता लग रहा है प्रातिपदिकांत शब्द है क्योंकि वहां पर हमने यत्य प्रत्य प्रत्ययंगम से हमने ये कहा था धातु से या प्रातिपदिक से अगर प्रातिपदिक एक ही अगर धातु भी प्राधिपदिक ही होता तो फिर वहां पर यह नहीं कहते कि धातु से या प्रातिपदिक से मतलब केवल यही कहते धातु से या धातु से कह केवल प्रातिपदिक से ही विधान करते लेकिन वहां का धातु से भी विधान होता है प्रातिपदिक से भी विधान होता है इसका मतलब प्रातिपदिक अलग है धातु अलग है ऐसे समझना है हमको तो यहां पर यह प्रातिपदिकांत शब्द बन गया कृत तजित समाजास्था से प्रातिपदिक नाम दे दिया अब प्रश्न उठेगा यह प्रातिपदिक किसको कहते हैं प्रातिपदिक किसको कहते हैं तो यहां पर आएगा यही सूत्र छियालीसवें सूत्र से पहले अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम ये प्रातिपदिक की परिभाषा कर रहा है ये पैतालीसवां सूत्र अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम यह कहता है प्रातिपदिक किसको कहते कहता है? अर्थवत अर्थ वाला होता है मतलब इसका अर्थ निकल निकलना चाहिए अर्थवत अर्थवत्त मतलब अर्थो अस्थ्य अस्थिति अर्थ, अर्थ है जिसका उसको कहते हैं अर्थवान अर्थवत का मतलब है अर्थवान अर्थवान होना चाहिए सार्थक होना चाहिए निरर्थक नहीं होना चाहिए तो अर्थ वाले को प्रातिपदिक कहते हैं सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं निरर्थक शब्द को प्रातिपदिक नहीं कहते यह सामान्य नियम है इसका अपवाद आता है पर व्यापक रूप से यह सामान्य नियम काम करता है तो अर्थवान शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं अब वो अर्थवान शब्द आ, के लिए शर्त लगा है दो अधातु हू वो धातु नहीं होना चाहिए देखिए राजेश जी यहां से समझ सकते हैं वो धातु नहीं होना चाहिए वो अर्थवान जो शब्द है वह धातु नहीं होना चाहिए फिर कहा अप्रत्यय वो प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए प्रत्यय भी ना हो धातु भी ना हो ऐसे अर्थवान शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं अब यहां देखिएगा भागा शब्द जो है ये अर्थवान है इसका अर्थ है भागा का भजन करना सेवन करना ये सार्थक अर्थ है इसका तो इसलिए इस अर्थवान भाग को हम प्रातिपदिक कहते हैं तो प्रातिपदिक किसे कहते हैं तो आप कहेंगे अर्थ वाला होना चाहिए और वो अर्थ वाला शब्द ही प्रातिपदिक कहलाता है शर्त यह है वो धातु नहीं होना चाहिए और वो प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए इसका ये अभिप्राय हाँ जी भागव शब्द का अर्थ तो भजन करना नहीं होगा भजन का होगा यदि भागा शब्द का अर्थ हाँ भजन का नहीं होगा ना आ, क्यों नहीं होगा क्योंकि वो भज भातु का अर्थ था करना और भागा का अर्थ क्या होगा फिर भागा का अर्थ भागो का, का मुझे नहीं पता लेकिन हाँ नहीं आप गलत बोल रहे हैं भागा का ही भजन करना है और भज धातु का अर्थ भजन करना नहीं है भज धातु का तो सेवा सेवा सेवा को बताने के लिए भज धातु है भजय सेवा को बताने के लिए भज धातु आता है वहां केवल सेवा है यहाँ है सेवा करना सेवन करना और सेवा अर्थ को बताने के लिए धातु है वो वो धातु का मूल अर्थ है सेवा करने अर्थ में धा, भज धातु है और यहां भाग शब्द तो भजन करना करना क्रिया जुड़ रहा है ना भजन करना सेवन करना जैसे मैं कहूँ खाना ये क्रिया है ना खाना पढ़ना लिखना बोलना ये सब क्रिया है लिखा है धातु नहीं होना चाहिए क्रिया होते ही तो धातु हो जाएगी नहीं ये इसको ऐसा कहेंगे आ, आपकी बात सही है आप जो कहना चाह रहे हैं आ, एक होता है मूल मूल धातु मूल धातु ये जो भाग है ये धातु जैसा है धातु नहीं है यानी धातु का अर्थ देता है लेकिन धातु नहीं है। इसको क्रियावाची शब्द कहते हैं यानी ऐसा शब्द जो क्रिया को बताने वाला शब्द है और धातु जो है क्रियावाची शब्द नहीं है वास्तव में वो क्रिया क्रिया को बताने वाल, वाली धातु है वो यूं समझ लीजिए क्रिया को बताने वाली धातु है यहाँ क्रिया को कहने वाला शब्द है है तो शब्द है तभी जाकर के हम इसको भागा भागो भागा ऐसा इसका रूप चलाते हैं संज्ञा शब्द संज्ञा शब्द संज्ञा शब्द होता क्रिया को बताता इसमें ये इसमें एक कुबियत है ये संज्ञा शब्द भी इसको कहते हैं और इसको क्रियावाची शब्द भी कहते हैं यानी क्रिया को बताने वाला धातु धातु अर्थ को भी बताता है और संजय शब्द भी लेकिन रामा जो है राम भरत ये केवल संजावादी शब्द है इसमें क्रिया को बताने वाली कोई स्थिति नहीं है राम भरत देवदत्ता ऐसे जो शब्द है ये शुद्ध संजावाच शब्द है लेकिन भाग भजनम भागहा त्याग राग ये सब जो है संजावादी शब्द के साथ साथ क्रियावाद्य भी कहलाते जो आप लोग हिंदी में व्याकरण पढ़ते भाववाची हाँ जी ये भाववाची क्यूँकी भाव भाव का मतलब है क्रिया भाववाची कहो या क्रियावाची कहो ये की बात है भाववाची मतलब जो हिं, जो हिंदी में भाव जो बोलते है वो भाव अलग चीज है मंत्र का भाव बताइए यानी वहाँ भाव का मतलब सार हाँ जी आपने ये जो मंत्र बोला इसका भाव बताइए क्या है इसका भाव क्या है यानी इसका सार क्या है इस मंत्र का क्या सार है वो वो जो हिंदी में जो भाव बोला जाता है वो सार के रूप में बोला जाता है पर भाव जब संज्ञा पूछते हैं हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की व्यक्तिवासी संज्ञा नामवासी संज्ञा भाववाची संज्ञा जैसे त्याग भाववासी संज्ञा जी जी ये भाववाची संज्ञा है इस यहाँ पर भाव का मतलब क्रिया भाववाची संज्ञा का या क्रियावाची संज्ञा का एक ही बात है <burgerapt acknowledge> जी बिल्कुल ठीक है आपकी तो हम आगे बढ़ते हैं मैं कह रहा था कि तद्धित समाशांत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है प्रातिपदिक किसे कहते हैं अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है अर्थवान शब्द को प्रातिपदिक कहते हैं वो धातु नहीं होना चाहिए और वो प्रत्य नहीं होना चाहिए ऐसा है तो यहां पर हमने इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर दी है भागा की अब यह प्रातिपदिक संज्ञा हो गए तो इसके आगे विसर्ग लाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो विसर्ग लाने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है यहां प्रातिपदिकार ये चौथे अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र यहां प्राधिपदिकार तो सूत्र मूल मूल पाठ निकालिए सूत्र पाठ चौथा अध्याय का पहला सूत्र देखिएगा हां ज्ञा प्रातिपदिकार ये जो सूत्र है यह कहता है ये अधिकार सूत्र ये अधिकार सूत्र है और ये इसका जो अधिकार जाता है यह बहुत दूर तक इसका अधिकार जाता है पांचवें अध्याय के तीसरे पात के पचपनवें सूत्र तक इसका अधिकार जाता है समझ लीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं ये जो ज्ञाप्राधिपति का सूत्र है इसका जो अधिकार जाता है नहीं, नहीं मैंने गलत बोल दिया क्या नहीं ये तो अंत तक जाएगा आ, आ पंचम अध्याय परिसम तक जाएगा ठीक है तो ज्ञाप्रातिपदिकात इसकी जो अनुवृत्ति जाती है ये पांचवें अध्याय के समाप्ति तक इसकी अनुवृत्ति जाती है ज्ञाप प्रातिपदिकात की और ज्ञाप्रातिपदिकात में पंचमी विभक्ति है पंचमी विभक्ति का एक एक ही शब्द है ज्ञाप्रातिपदिकात बस केवल समास किया हुआ है अनेक शब्दों को जोड़ा है समस्त पद है समासांत पद है ये तो ज्ञाप्रातिपदिकात पंचमी विभक्ति का एक है तो इसको अगर अलग करते हम तो गी, गी कवर का पांचवा अक्षर गी गी वीर गी, गी गी फिर उसके बाद आप उसके बाद प्रातिपदिक ऐसे तीन शब्द जुड़े हुए हैं आप और प्राधिपतिकीप यानी गी का मतलब है यहां पर स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग को बताने वाला प्रत्यय गी का मतलब है यहां पर स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग वाले शब्द बौद्ध होते हैं उन स्त्रीलिंग वाले शब्दों को यहां पर गी शब्द से इकारांत स्त्रीलिंग ऐसे समझ लीजिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ग्रहण है गी से और आपसे आकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्दों का ग्रहण है और प्रातिपदिक से बचे हुए को नपुंसकलिंग और कुल्लिंग ऐसे समझ लीजिएगा प्रातिपदिक शब्द से लिंग और पुललिंग वाले शब्दों का ग्रहण है और गी इकारांत और आकारांत शब्द देखिये यहां पर भी स्त्री शक्ति की प्रधानता दिखाई है याद रखना मैं आपको दर्शन भी साथ में बता रहा हूं इसको कहते हैं दर्शन दृष्टि गी से इकारांत स्त्रीलिंग और आस आप से जो है आकारांत स्त्रीलिंग दो, दो दो लिया है और प्रातिपदिक से एक ही शब्द से पुललिंग और नपुंसक लिंग को ग्रहण किया है हाँ जी प्रातिपदिक स्त्रीलिंग नहीं होते क्या नहीं वो तो इकारांत और आकारांत में आ गए ना स्त्रीलिंग तो जो गी गीकार है और आप क्योंकि गी, गी जो है ना वो वो घी भी कई चीजें हैं गी से यहां पर तीन प्रकार लेंगे गीप लेंगे गीश लेंगे और गीन लेंगे आप लिख लीजिएगा यहां पर स्क्रीन पर गीप गीश और गीन ऐसे तीन प्रकार के प्रत्यय और तीन प्रकार के प्रत्यय भी असंख्य असंख्य शब्द बनते हैं गीप कवर का पांचवा अक्षर ीपीष औरीन नकार प्रत्ययोीकरणी येष्ठनि तीन पकार हटा को हा दि और नकार को हटा दीनो हटाकरीनो मिला करके एक ही बना दि गी इहते एकेष्ठ एक में तीनों का एक शेष से बहुवचन भी होता है और जाति में एकवचन भी होता है तो यहां एकवचन रख लिया तीनों का और आप में आप में भी तीन प्रकार के प्रत्यय आते हैं आप में ताप डाप चाप ये भी लिखिएगा ताप, डाप और चाप ये प्रत्यय है जो कि स्कीलिंग शब्द बनते इन सबसे ताप डाप चाप और इन तीनों को भी एक शेष करके आप रख दिया यानी टकार को हटा दिया डकार को हटा दिया चकार को हटा दिया आदि टकार को आदि डकार को आदि चकार को हटा करके आप आप आप इन आपों को एक शेष करके एक शेष का मतलब है तीनों को मिलाते हैं तीनों को मिला करके एक ही रखते हैं आप जैसे आपने सुना है ना रामच राम रामच राम सुना आपने बहुवचन जो बनाते हम राम रामौ राम तो रामह में तो एक ही है और रामव जब बनाते हैं रामो कैसे बनेगा तो रामच रामच ऐसे दो बार लिखना पड़ेगा एक राम दो राम दो राम को लिख करके फिर रामौ ऐसा करते हैं ऐसे रामच रामच रामच तीन बार लिख करके राम ऐसा बनाते तो शब्द तो एक ही रखा है मतलब तीन शब्द थे तो तीन शब्द का तीन शब्दों को मिलाकर के एक शब्द को रखा इसको कहते हैं एक शेष एक मतलब एक बना रहता है बाकी अट जाते हैं इसको कहते हैं एक शेष एक शेष भवती अवशिष्ट निवृत्ता भवति एक बचा रहता है बाकी सब निवृत्त होते हैं तो फिर वहां तो बहुवचन करते हैं लेकिन कहीं कहीं जाति में एक वचन भी करते हैं तो यहां पर टाप डाप चाप को केवल आप करके एक रखा है और गीप गीत गीन को तीनों को मिलाकर के गीत एक ही को रखा है तो गीप अंत में है जिस शब्द के आप अंत में जिस शब्द के और प्रातिपदिक इनके अधिकार में आगे प्रत्यय आएंगे सकट में आ रहा है मेरी बात तो ज्ञाप प्रातिपदिका का अर्थ है गी अंत वाला आप अंत वाला और प्रातिपदिक इनसे प्रत्यय होते हैं इसका ये अर्थ है जी यहाँ एक कमेंट है जैसे आपने व्याकरण में भी दर्शन विद्या बताई जी वैसे ये व्याकरण में गणित विद्या भी है हाँ जी दर्शन में गणित विद्या भी है दर्शन विद्या भी और भी बहुत सारी विद्या है आएगा आपको ये तो सब गणित का ही है जो आप बता रहे हैं ये सब गणित का है और भी बहुत सारी गणित है इसके अंदर गणित भी है दर्शन भी है आपने बिल्कुल ठीक बात कही और प्रश्न ये है जी शंका यदि प्रातिपदिक का उल्लेख यहां पे किया है जी तो ये जीकारांत और आपकारांत जो शब्द है वो प्रातिपदिक से क्या भिन्न है नहीं प्रातिपदिक से भिन्न नहीं है आ, वो, वो सब प्राधिपति की कहलाते हैं इनका अलग प्रयोजन है वो प्रयोजन और शंका का समाधान जब पढ़ेंगे तब वहां स्पष्ट हो जाएगा जी सुन जी तो सूत्र कहता है गियंत आबंत इसको कहते हैं गी अंत समझने शब्दों को समझ लीजिएगा गिअंत गकार अंत में है उसको गी अंत कहेंगे और आप अंत में है उसको आबंत कहेंगे ऐसे फिर प्रातिपद तो गियंत ग्यंत ग्यंत कहेंगे गी अंत ग्यंत संधि करके गी अंत ग्यंत और आप अंत आबंत पाप बा हो जाता आबंत वो भी संधि के कारण से आप अंत पाप बा हो जाता है आबंत ऐसा बनेगा और गी और अंत को येनादेश करके ग्यंत ंत आबंत और प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं यानी आगे हमको प्रत्यय लाना है के लिए तो ये नियम करता है सूत्र ग्यंत आबंत और प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं ये इस सूत्र का अर्थ हो गया और ये ज्ञाप प्रातिपदक का जो सूत्र है ये पांचवें अध्याय तक इसकी अनुवृत्ति जाती है एक सूत्र की आगे जो भी प्रत्यय होंगे इसी के अनुसार होंगे ग्यंत से होंगे आबंध से होंगे और प्रातिपदिक से होंगे प्रत्येक हम आगे बढ़ते हैं अब अगला सूत्र आ रहा है हां तो अब प्रसंग में देखिएगा प्राधिपदिकात ये अधिकार सूत्र है इस अधिकार में अगला सूत्र आया है सौ जस इसको मूल सूत्र में देखिएगा मूल सूत्र पाठ में सौ जस औभ्याम भिंग ग्याम भ्यस ओ सा ऐसा है इसको अलग अलग पढ़ेंगे आप सु ता भ्याम ध्याम भिस्े भ्याम ध्यस गसी भ्याम गसी भ्याम्यस भ्याम गस ओस आम गी ओसु ओस राजे जी थोड़ा लिखिए गए इनको मूल सूत्र को अलग कर रहा हूं मैं सुस आ, उसके नीचे लिखिएगा उसके पैरल में नहीं लिखना उसके नीचे लिखना सु जस, फिर अम औस सु औस अम औस हा फिर लिखना टाभ्याम भेसा ताभ, ताभ्याम भिस नहीं ताब्याम भिस फिर उसके नीचे लिखना गे भ्याम भ्यस गे ध्याम भ्यस फिर लिखना है गसी ध्याम भ्यस गसी ध्याम भ्यस फिर लिखना गस ओस आम गस ओस आम फिर लिखना है गी ओस और सुख ये 21 आपके सामने प्रत्यय आए सुस अम औस साभ्याम भिस् गे भ्याम भसी भ्याम भस ओस आम, गी ओसुप ओस इनको याद करिएगा अच्छी तरह याद करना है इन सबको मैंने तीन तीन इसलिए लिखवाया आगे के सूत्रों में आपको सरलता हो जाएगी इसलिए लिखवाया ऐसा तो यह है सूत्र चौथे अध्याय के पहले पाद का दूसरा सूत्र है ज्ञाप्रातिपदिकात इस अधिकार में यह सूत्र आता है तो ज्ञाप ज्ञाप प्रातिपदिकातंत आबंत और प्रातिपदिक से इक्कीस प्रत्यय होते हैं यह सूत्र का अर्थ होगा सूत्रार्थ बता रहा हूं मैं दूसरे सूत्रकारर्थ बता रहा हूं गीपंत ग्यंत ग्या, आबंत और प्रातिपदिक से ये 31 प्रत्यय होते हैं यह सूत्रकार हो गया तो भागा के आगे हम ये इक्कीस प्रत्यय ले आए 21 प्रत्यय ले आए हम समझ में आ रहा है आपको तो भागा उसके बाद में हमने ज्ञाप्रद प्रातिपिका के अधिकार में सुव 21 प्रत्यय लाया इनको प्रत्यय कहते हैं प्रत्यय सूत्र के आधार पर और प्रत्यय परश्च और प्रत्यय जो है परे बैठते हैं तो भागा के आगे ये इक्कीस प्रत्यय आकर के बैठ गए भगवान हमको तो एक चाहिए इसमें से और इक्कीस आए क्या करें, तो इन इक्कीसों का पहले विभाजन करते हैं इन इक्कीसों का विभाजन करते हैं विभाजन करने के लिए सूत्र है और विवचने कवचने नहीं नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं इसका विभाग करेंगे सुपह से सुपह सूत्र निकालिए चौथे पहले अध्याय का चौथा पात्र मूल मूल में देखिएगा आप लोग मूल में देखिएगा तो मूल से आपको समझ में आएगा पहले अध्याय का चौथे पद का अंतिम पेज निकालिएगा आठवां पेज यहां सूत्र है सुपह एक सौ दो एक सौ दो सूत्र एक सौ दो सूत्र है, है सुपह यह कहता है इस सुपा सूत्र में ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है सौवा सूत्र सिंग त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तमा सिंग त्रीणी त्रीनी प्रथम मध्यमोत्तमा इसमें त्रीनी त्रीनी इस दो बार है त्रीणी त्रीनी इसकी अनुवृत्ति आ रही है सुपा सूत्र में त्रीनी त्रीनी की और एक सौ सूत्र जो है एक, एक सौ एकवा सूत्र में से तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचन अन्य इस सूत्र की भी अनुवृत्ति आ रही सुपा में तो सूत्र का अर्थ अब बनेगा समझ लीजिएगा सूत्र का जो अर्थ है सुपा सूत्र का अर्थ बता रहा हूं मैं सुपा सूत्र में त्रीनी त्रीनी इसकी अनुवृत्ति आ रही है एक द्विवचन बहुवचन अन्य एक द्विवचन बहुवचन अन्य इसकी भी अनुवृत्ति आ रही है तो सुपा जो है ये जो सुपा सूत्र है सुपा में छठी विभक्ति का एक वचन है सुपाह छ एक है मूल शब्द है सुप मूल शब्द है सुप और सुप में छठी विभक्ति में सुपह बनता है स्क्रीन पर देखिए स्क्रीन पर स्क्रीन पर देखिएगा सुप जो है सुप का मतलब क्या है तो देखिए यह इक्कीस प्रत्ययों को देखिएगा इक्कीस प्रत्यय में सबसे पहले अक्षर है सुप और अंत में सुप का पा है अंत में सुप का पा है तो सु से लेकर के पा तक ग्रहण हो जाएंगे सुप का मतलब है 21 प्रत्येक मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा सु औस अम औस ताभ्याम भिस ये भ्याम भसीभ्याम भ्यस्त गस ओ आम गी ओ सुप। सुपा सूत्र कहता है सुप को छठी विभक्ति के एक वचन सुप को ऐसा अर्थ देगा तो सुख का मतलब क्या है तो कह रहे हैं सु से लेकर के अंतिम सुख का पकार तो प्रत्यार्थ बन गया सुख तो सुख का मतलब है इक्कीस प्रत्ययों को ऐसा अर्थ निकलेगा सुफा का मतलब है इक्कीस प्रत्ययों को क्या होता है इक्कीस प्रत्ययों को त्रीनी त्रीनी इन इक्कीस प्रत्ययों को तीन तीन ट्रिक ती बनाइए ीनी त्रीणि त्रीणि का मतलब है तीन। और दो बार जब पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं तीन तीन त्रिक तोडे तीन तीन जोडे का मतलब मेने तीन तीन जोडे बनवाये सुा है अस ये दूसरा बनको सुपासूत्र कहता है इक्कीस प्रत्ययों को त्रीनी त्रीनी तीन तीन जोड़े बना लो तीन तीन जोड़े बना करके फिर कहता है उनका नाम रख उनका आ, नाम रखो एक वचन द्विवचन बहुवचनम अर्थात एक वचनम दिवचनम बहुवचनम ऐसा नाम रख दीजिएगा तो सुपा सूत्र कहता है इक्कीस प्रत्ययों को तीन तीन त्रिक बनाकर के उनका नाम दे दो एक द्विवचन बहुवचन तो सु का एकवचन वचन औ का द्विवचन और जस का बहुवचन ऐसे ही अम का एकवचन वचन औ का द्विवचन शस का बहुवचन टा का एकवचन ध्याम का द्विवचन धीस का बहुवचन गे का एक वचन का द्विवचन ध्य का बहुवचन ऐसे सबके साथ जोड़ दीजिएगा तो सुपा कहता है 21 प्रत्ययों को तीन तीन जोड़े बना करके एकवचन, वचन द्विवचन और बहुवचन नाम रखना यह है सुपा सूत्रकार तो हमने यह नाम रख दिया ठीक है तो एकवचन, वचन द्विवचन बहुवचन नाम रख दिया इसके बाद में एक सूत्र आ रहा है सुपा के नीचे ये विभक्ति चकार चकार से कहा जो सुख को आपने एकवचन, वचन विवचन बहुवचन नाम रखा है उनको विभक्ति नाम भी रख दो उनका नाम विभक्ति नाम भी रख दो तो विभक्ति सूत्र में तिंग त्रीणी त्रीणी प्रथमा मध्यमोत्तम इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आएगी वह सुपा में सुपा में त्रीनी त्रीनी तो बैठेगा तिंग नहीं बैठेगा क्योंकि सुप तिंग नहीं होता है किंग सुप नहीं होता है इसलिए सामर्थ्य ना होने से वो बैठेगा नहीं अब अनिवृत्ति को समझ लीजिएगा अनुवृत्ति किंग त्रीणी त्रीणी की अनुवृत्ति आगे जा रही है लेकिन सुपा में नहीं बैठेगी सुपा में क्यों नहीं बैठेगी सामर्थ्य नहीं हुआ बैठने का क्योंकि अगर उनको सुप को आप सिंगे कर, कर दोगे तो सुप नहीं रहेगा और सुप करते हो तो नहीं बन पाएगा इसलिए दोनों विरोधी है तो जहां विरोधी होते हैं तो अपने आप वहां क्या कहते उसको हिंदी में मोटी भाषा में अपना पन्ना काटके या पत्ता काट के आगे बढ़ता है वो भाई ये मेरा डाल नहीं गलेगा अब समझ रहे ना मेरी बात को मान लो कोई आदमी आपके घर में आ रहा है तो आप उसको भाव नहीं देते हैं तो सोचेगा भाई यहां हमारा दाल नहीं गलेगा वो दूसरे घर में जाएगा जहां उसका दाल गलता है, है वहां जाएगा तो आ तो रहा है तिंग की अनुवृत्ति आ रही है सुख में भी लेकिन वो बैठ नहीं सकता वहां पर क्योंकि विरोधी है सुख से विरोधी है सुख तो है शब्द रूप और तिंग तो धातु रूप है तो उसका काम नहीं बैठता तो वो मां नहीं बैठेगा विभक्ति में जाकर के बैठेगा तो विभक्ति विभक्ति जो सूत्र है यह कहता है तिगंत को और सुबंध को विभक्ति कहते हैं इसका यह अर्थ है सरल अर्थ विभक्ति चकार से और ये कहता है जो आपने तीन तीन फ्रिक बनाए एकवचन, वचन द्विवचन बहुवचन सुबंत को आपने तीन तीन त्रिक बना करके एकवचन, वचन द्विवचन बहुवचन नाम दिए हैं उनको विभक्ति नाम भी दे दो साथ साथ तो वो एकवचन भी है और विभक्ति भी है उसका नाम एकवचन भी है और उसका नाम विभक्ति भी है दो, दो नाम दे दो उसको तो ये कहता है विभक्तिष्ठा को और तिंग को जो तीन तीन त्रिक बनाया है आपने सुप को और तिंग को विभक्ति भी कहते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन जो सुख के एक वचन दिवचन बहुवचन सिंग के एक वचन द्विवचन बहुवचन उनको विभक्ति भी कहते हैं ओम भगवान हाँ जी प्रथम बार मैंने सुना तो पठती पठत पठनती ये भी विभक्ति है हाँ जी हाँ जी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति हम पुरुष कहते हैं न प्रथम का नहीं वो वो पुरुष तो अलग है ये तिंग त्रीनी तीन ही प्रथम मध्यम उत्तम आइए ये, ये पुरुष कहता है तिंग त्रीणी तीन जो है ये विभक्ति के साथ साथ पुरुष को भी कहता है यानी जो प्रथम पुरुष एक वचन भी बोलती है ना प्रथम पुरुष के साथ वहां तीन, तीन नाम होंगे उसका वहां एक भी है पुरुष भी है और विभक्ति भी है क्योंकि जितना मैंने सुना अभी पता नहीं सही गलत भी शब्दों की संजयों की विभक्ति होती है क्रियापद उनकी नहीं होती उनके तो पुरुष चलते है नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं वो, वो उनको विभक्ति भी कहते हैं और पुरुष भी कहते हैं प्रथम प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन और विभक्ति ये सूत्र कहता है ना विभक्ति से ये है आ, विभक्ति में विभक्ति में तिंग की भी अनुवृत्ति आ रही है ये कहता है सुपर तिंग त्रीनी त्रीनी विभक्ति संजकानी चवंती ऐसा कहता है उसको विभक्ति भी कहते हैं अगर विभक्त विरोध तो नस्ती नूतन जानमती हो नूतनम जानम आ, तो जानम भविष्य काफी बाधा वो मोटे तौर मोटे तौर रूप मोटे रूप में बोल देते हैं कहीं कहीं ऐसा बोल देते हैं विभक्ति जो है शब्द रूपों में होते हैं और पुरुष जो है वो क्रिया पदों में होते हैं वो मोटे तौर पर बताया जाता है संक्षिप्त जानकारी कहते हैं उसकी भेद रखने के लिए नहीं तो कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि विस्तृत ज्ञान नहीं हो पाता है प्रारंभिक लोगों को उसके लिए उनको ऐसा बोला जाता है ठीक है धन्यवाद हाँ जी तो हम मैं कह रहा था आ, आप पुस्तक में देखिएगा सुपह विभक्ति तो ये कहता है जिन जिन इक्कीस सुबंतों को जिन इक्कीस सुबंतों को इसको कहते हैं इक्कीस सुबंत प्रत्यय है क्योंकि सब में सुबंध सुप है ना इसलिए सुप सामूहिक नाम इक्कीसों का इक्कीस प्रत्ययों को सुप कहेंगे तो इसको सुबंध कह सकते आप सुबंध का मतलब इक्कीस प्रत्यय चाहे वो सु हो चाहे औ हो चाहे वो ओस हो चाहे वो घी हो कोई भी हो उसको सुबंध कहेंगे तो इक्कीस सुबंश प्रत्यो के जो आपने त्रिक बना करके एक वचन द्विवचन बहुवचन नाम रखा है उस एक वचन के साथ में उसको विभक्ति भी नाम दे दो एक वचन विभक्ति द्विवचन विभक्ति और बहुवचन विभक्ति ऐसा तो विभक्ति नाम भी दिया है इन सबके प्रयोजन होते हैं नाम देने के पीछे प्रयोजन होते हैं लेकिन उन सारे प्रयोजनों को यहां नहीं बताएंगे जहां जिसका प्रयोजन आएगा वहां आपको बताया जाएगा आगे धीरे धीरे क्योंकि सारी बात एक ही जगह बताएंगे तो दिमागराबराब को स्वीकार न पागे ये पी न पांगे ये तु शिवजी काते शिवजी तु पी लताी पांगे मे बाजने क प्रयत्न दर्शन बता मया अग्र भगवान् विष पिया भगवान् शिव का मत भगवान् है कल्याण शिव भगवान् उसको विष पे तु सम पि जेगा दोष केगे नकठा के दोषे आन् द स्पोट दुन्या भी न, एक, एक, एक काल मे सभी आत्मारीधारी पापकर सबकु पीता य सहनता वो तो पी सकता है, लेकिन हम नहीं पी सकते बटे को बेटे कीन बो बोषो देखते तु घरा जाते हैं। और 10 व्यक्तियों के दोषों को देखेंगे तो और ज्यादा घबराएंगे सौ लोगों के एक साथ हम दोषों को देखेंगे तो और ज्यादा घबराए जाएंगे पी नहीं पाएंगे सहन नहीं कर पाएंगे तो भगवान शिव तो विष पी सकता है हम नहीं पी सकते हैं तो एक ही जगह सभी का प्रयोजन बताएंगे तो हम पी नहीं पाएंगे उसको पचा नहीं पाएंगे इसलिए अवसर आने पर बताएंगे आगे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे इसका ये भी एक दर्शन है हाँ जी एक दृष्टि है तो मैं यह कह रहा था आपको ज्ञाप प्राधिपदिका के अधिकार में 21 प्रत्यय लाया है 21 प्रत्ययों को ला करके उनका नाम दिया है पृक बना करके एकवचन, वचन द्विवचन बहुवचन और उस एकवचन, वचन द्विवचन बहुवचन को विभक्ति भी कह देते हैं तो एक विभक्ति द्विवचन विभक्ति और बहुवचन विभक्ति ये नाम हमने अभी तक दिया है अब 21 प्रत्यय आए हैं पर इक्कीस प्रत्यय हमको नहीं चाहिए हम इन 21 में से एक ही चाहिए हमको चाहिए विसर्ग जिससे बनता है वो चाहिए प्रत्यय इक्कीस में से तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे हाँ जी तो आपको जो मैं बता रहा हूं जानता तक के सरल करके बताने का आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बता सकते हैं सबको समझ में आ रही है जी समझ में तो आ रही है लेकिन <laughs> पता नहीं दिमाग में बैठेगा कितना नहीं ऐसा क्यों सोचते है सब बैठेंगे जब आप मोबाइल को बिठा दिए दिमाग में तो ये क्या चीज है माताजी आपने मोबाइल को क्या आपने लैपटॉप को दिमाग में बिठा दिए देखो आप लैपटॉप के सामने बैठिए कभी कल्पना कर सकती थी आज से तीस साल पहले आप नहीं जी चलो साल पहले कल्पना नहीं कर सकती की कोई लैपटॉप के सामने मैं बैठूंगी आज लेपटॉप के सामने बैठके उसका ऑपरेशन कर रही हो आप जी माता जी बस हाँ जी जी, जी, आ, जी। आप, आप, आप ग्रेट है माता जी <laughs> तो इसलिए मत करिए बहुत सरल है बस इतना जरूर रखो दिमाग में कि अरुचि उत्पन्न नहीं करनी है ठीक है जी बस अरुचि को दूर रखना है धीरे धीरे धीरे समझ में आता जाएगा और आ, मैं आपको बता दू कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो बहुत कम बुद्धि वाले होते थे पहले आप न्यूटन के बारे में सुना होगा एंस्टीन के बारे में सुना होगा जो बड़े बड़े हुए हैं उन कुछ भी याद नहीं होता था कुछ भी समझते नहीं थे कितने बड़े बड़े लोग बन गए और लेटेस्ट उदाहरण में देता हूँ युदिष्टिर मीमांसक जी युदिष्ट मीमांसक जी हमारे व्याकरण के इतिहास में बहुत बड़ा नाम माना जाता है उनको बहुत बड़े व्यक्ति है इनको पूजा करते पौराणिक लोग भी इनकी पूजा करते हैं युद्ध मीमांसक जी जब अब हैं तो नहीं ना अब, अब नहीं, नहीं है हां जी। मैंने देखा हुआ है उनको बालगढ़ बाल में देखा था बालगढ़ की पत्नी को भी देखा था ये तो ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं अभी नहीं है ये जब व्याकरण पढ़ रहे थे इनको पांच सूत्र याद नहीं होते थे इतनी कम बुद्धि थी उस समय पांच सूत्र भी बालक पन में पांच सूत्र भी याद नहीं कर सकते लेकिन आगे चल करके देखिए कितने बड़े विद्वान बन गए बड़े बड़े ग्रंथ लिखे बहुत व्याकरण के ऊपर बहुत बड़ा काम किया उन्होंने व्याकरण का इतिहास लिख करके बहुत बड़ा काम किया है मीमांसा का महावाश्य का पता नहीं क्या क्या काम किए स्वामी दयानंद के ग्रंथों का बहुत बड़ा काम किया बहुत बड़े भारी विद्वान थे इसलिए आप चिंता मत करिए आप तो बहुत आगे हैं तो स्वामी जी रात को नींद खुले तो भी यही आई तो भी यही आती है, है अच्छी बात है अच्छी बात वो धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा चिंता मत करिएगा तो इसको यही पर विराम देते हैं कल मिलते हैं। अच्छा आज क्या शनिवार है क्या जी हाँ तो फिर सोमवार को मिलेंगे स्वामी है हा बा मतनाेणु जी को वो आ, मैंने पता कर लिया बाकी लोग भी तो आप बि लोगी चे म लघु सिद्धान्त कौमुदी भीमसेन शर्मा आ, और इसका जो अड्रेस है जी, ये भैमी प्रकाशन है भैमी प्रकाशन पीस लाजपतराय मिल् हाँ जी फाइव भैमी भैमी प्रकाशन 537 लाजपत राय मार्केट दिल्ली 6 ये, ये तो स्वामी जी वो आगे लघु सिद्धांत कौमिदी आगे लघु सिद्धांत कौमीदी है उसका लेखक है भीमसेन शर्मा और अभी प्रकाशक का क्या नाम बताया स्वामी जी लिखेंगे भैमी प्रकाशन यह लिखा हुआ है इन्होंने स्क्रीन परकाशनी प्रकाशन धेमी प्रकाशन के बाद पांच सौ सैंतीस जी जी ठीक और मैंने है मैंने लिख लिया जी, हाँ जी अच्छा दूसरा है सिद्धांत कौमुदी एक दूसरी पुस्तक है सिद्धांत कौमुदी ये भी है नहीं इनकी नहीं है वो आ, ये सिद्धांत कौमुदी है सिद्धांत कौमुदी में अष्टोदयी के पूरे सूत्र हैं लेकिन ये प्रकरण के अनुसार नहीं है आगे पीछे है क्रम से नहीं है अष्टाध्यायी के क्रम से नहीं है आगे पीछे हैं। जी है भट्टोजी दीक्षित इसका लेखक है मूल लेखक और इसके ऊपर तीन टीकाएं तीन पुस्तकों तीन भाग में पुस्तक है नहीं नहीं नहीं दो भागों में है आ, इसके, इसके जो टीकाकार है ना इसके व्याख्याकार वो तीन, तीन व्याख्याकार है इसके मनोरमा ऐसा कुछ शुरू होता है आ, ये ये जो पुस्तक है ये चोखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान चोखम्बा से मिलती है ये पुस्तक चोखम्बा से मिलती है हाँ जी टीकाकार जो है इसके, इसके तीन टीका है संस्कृत में है ये मनोरमा और ऐसे है और दो है इसके साथ में आ, तीन टीकाकार वालों का आप बताएंगे तो ये मिल जाएगा वो मैं जाकर देख लूंगी हाँ जी तीन टीकाकार है दो, दो भागों में पुस्तक और मोटी मोटी पुस्तक है दो, दो और लघु सिद्धांत कौमिदी में आ, केवल चुने हुए सूत्र अजार सूत्रे ये एक ही पुस्तक है ये तो कई भागों में छह सात भागों में है मतलब व्याकरण में सबसे अच्छी व्याख्या जो है, की है हजार सूत्रों की व्याख्या सबसे अच्छी व्याख्या मानी जाती है भीमसेन शर्मा जी अरे समाजि विद्वान हुए हैं, जी ठीक है हा य न लघु सिद्धान्त सिद्धान्त कौमुदी को संक्षेप सूत्र चा, लगभार हार सूत्र व्याकरण मे और चुने हे सूत्र सूत्र हार सूत्रो काख्यास्तृत बहु अस्माकं लघु सिद्धान्त कौमुदी ये हनी चेस् मै प जी मैं मंगवाते हूँ वो एक बार आप अपना पत्ता हमें दोबारा बताओ, और एक पुस्तक साथ में आप उनका भी ले लीजिएगा जो आपको आगे भी काम आएगा क्या नाम है इनका सत्यानंद वेद वागीश जी के इनकी व्याकरण से संबंधित जितने भी पुस्तक वो सब मंगवा सकते हैं लेकिन दो मोटी पुस्तक इनकी जो बहुत उपयोगी है एक है अष्टाध्यायी सूत्र प्रयोग दीपिका अष्टाध्यायी सूत्र प्रयोग दीपिका जी तो ये तो वहाँ जीज़िवा? से आएगी पति जी के पास के? हाँ जी वेदान सत्यानंद वेद जी के यहाँ ये तो आजकल गांधी धाम में है आ, और इसके दो भाग है अष्टाध्यायी सूत्र प्रयोग दीपिका पूर्वार्ध और उत्तरार्ध अच्छा जी ये भी बहुत मोटी मोटी पुस्तक है बहुत उपयोगी पुस्तक है मेरे पास पूर्वार्ध है उत्तरार्ध नया आया है वो नहीं जी जी जी ये पूछूंगी पंडित जी को बात करके फोन करके पूछूंगी कैसे होगा इसका बाकी वाली मंगा दूंगी पहले वाली हाँ तो आ, दो, दो भाग जिनके पास नहीं है वो दो भाग मंगवा सकते हैं मेरे को एक भाग चाहिए जी जी जी जी जी यानी उत्तरार्ध चाहिए पूर्वार्ध मेरे पास है जी ठीक है कैसे उपलब्ध होगी इन पुस्तकों की विशेषता क्या है कि उन्होंने सभी अष्टाध्याय के सभी सूत्रों के जो उदाहरण दिए है वो वे, वेद के उदाहरण दिए सीधा सीधा वेद के उदाहरण हम हम दोनों उदाहरण देखते हैं लौकिक भी देखते हैं और आ, वैदिक भी देखते है लेकिन उसमें केवल वेद के अनुसार चुन चुन करके उन्होंने बहुत परिश्रम करके लिखी है पुस्तकें जी स्वामी जी, जी तो ये जो पता तो राजेश जी ने आपका लिखा ही है मैं इस पते पर भिजवाती हूँ मेरा पता तो मैं आपको ऐसे मिस कर दूंगा इन्होंने लिखा है ना संतकुटी स्टेज दो पतंजलि ओक्सी है जानी अच्छा लिखा है कि एक मिनट मैं देखता हूँ राजेश मेरे पास जो पता है हाँ ये है आचार्य प्रद्युम्न जी पतंजलि योगपीठ तेज टू संतकुटीर हरिद्वार उत्तराखंड ठीक जी ठीक है पिछली बार लेकिन कहीं और पहुंच देंगी आपके पुस्तक हाँ नहीं वो उनका जो मेन मेन ऑफिस है वहां पहुंचती है फिर वहां से पता लगता है मेरे को कई दिन के बाद में पता लगता है की आ गई है तो कुछ ऑल्व करके अगर इसी पते पर हाँ जी हाँ जी ये आप ये इसी पते पर भेजने पर भी वो जाएगा तो मेन में ही ठीक है इन्होने जो लिखा है आचार्य प्रज्युम्न जी पतंजलि योग पीठ आचार्य प्रज्युम्न जी पतंजलि योग फिर फेज टू फिर संतकुटीर हरिद्वार ये है पतंजलि योगचित फेज टू संतकुटीर फिर हरिद्वार और कोड नंबर है 249, 249, 401. जी, चार नौ ठीक है जी जी, जी, जी। कल तो रविवार है हाँ ये कोई दिक्कत नहीं आराम से आराम से ठीक है और ये ये पुस्तकें तो सब लोगों को मंगवा लेना चाहिए जो इकट्ठा चाहते हैं उनके लिए आ, स्वामी जी जी आ, दो मिनट बात कर सकता हूँ आपसे बिल्कुल बोलिए बाद में स्वामी जी अच्छा बाद में करना चाहते हैं ठीक है स्वामी जी महाराज हाँ जी हाँ जी ठीक है पदमा जी बात करेंगे पहले हाँ बोलिए पदमा जी स्वामी जी कौमु पठनीय स्वामी जी सिद्धांत कौमुदी ओम ऐसा ही है ये हम ये आम, आ, आ, ये, आ, ये रेफरेंस के लिए चाहिए होता है किसी किसी सूत्र का हमको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन कोई कोई सूत्र बहुत कठिन लगता है समझाने पर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो कभी किसी की व्याख्या को पढ़ने से सहायता मिल जाती जैसे Uh, किसी बात को समझाने के समझाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है अलग अलग एंगल से समझाया जाता है ना मैं किसी एंगल से समझा रहा हूं आपको समझ में नहीं आए हो सकता है लेकिन दूसरे एंगल से वो आपको समझ में आ जाएगा तो ये जो सिद्धार्थ कोमदी में जो व्याख्या है उनको किसी किसी सूत्र में उनके एंगल से बहुत अच्छा समझ में आता है वो रेफरेंस के लिए किसी किसी सूत्र को देखने के लिए चाहिए होता है पुस्तक की कीमत नहीं देखना है कभी भी किसी को मैं एक दर्शन बता रहा हूँ पुस्तक की कीमत कभी मत देखना उसमें ये देखना उस पुस्तक में से एक भी बात हमको मिल गई हमारे काम की तो पुस्तक का मूल्य वसूल हो जाएगा स्वामी जी परन्तु काशिकायाम महर्षि दयानंद उक्तवत अष्टाध्यायी महाभाष्यकरण पुस्तकें धूर्त चेष्ट तब तो सम्यक अस्ती पर धूर्त चेष्टम को हम विधिवत थोड़ा पढ़ेंगे उसको जो मैं, मैं, मैं नहीं, नहीं पढ़ाऊंगा उसको वो तो आपको केवल देखने के लिए रेफरेंस के लिए उसमें किसी किसी सूत्र की व्याख्या अच्छी की है ये तो वेद वेद विषय कि विरुद्ध न भाषते व नहीं देखिए इस बात को आपको समझना है विरुद्ध तब होगा आप महाभाष्य को छोड़ दें और अष्टाध्यायी क्रम को छोड़ करके उनके क्रम से पढ़ना शुरू करें तब गलत होगा वहां सिद्धांत कोई गलती नहीं है गलती केवल क्रम क्रम में है गलती यानी अष्टाध्यायी में जिस क्रम से बताया गया है उस क्रम से नहीं बताया गया है इसलिए उसको पढ़ने में पचासों साल लग जाएंगे तो भी वो आपकी बुद्धि में उस तरह नहीं बैठेगा लेकिन अस्तध्याय के क्रम से समझाएंगे तो पांच साल में छह साल में आप बहुत बढ़िया बन जाएंगे परन्तु स्वामीजी अतः बेंगलुरू नगरे सिद्धांत कौमुदी प्रसिद्ध अभूत किमर्थमी चेत तर्वाणी सूत्रणी नवंती का सूत्राणी एम एरीक्षा सी तदि स्वीकृत ते मह मन तथा यदि एक प्रसिद्धि चेत अष्टाध्यायी महा पठं कोवा स्वामी जी हाँ हाँ आप अभी मेरे भाव को आप शायद नहीं पकड़ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं सिद्धांत कौमुदी की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ सिद्धांत कौमुदी के क्रम से पढ़ने की बात नहीं कह रहा हूँ उसका खंडन स्वामी दयानंद ने केवल इसलिए किया है क्रम को लेकर के खंडन किया है क्रम उनका गलत है उस क्रम से कभी भी कोई भी व्यक्ति पचास साल में भी वैयाकरण नहीं बनेगा लेकिन उन सारे सूत्रों के अर्थों को आप क्रम से रख करके पढ़ेंगे तो आप पा, पांच साल छह साल में वै, वैयाकरण बनेंगे लेकिन वो क्रम को नहीं जानते हैं इसलिए वो दोष पूर्ण है स्वामी जी जा, हम जाना प्राग्णा ये सन्ती ये, ये वेदम पठंत जानी येदनीयम तेवलम रे, रेफरेंस तत्कृते स्वीकरणीय ये, ये अज्ञानी स्वामी की झटिटी शॉर्टकट मत एक, एक फिर फिर भी मैंने आ, मैंने आ, जो बात कही है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जिस क्रम में लिखी उस क्रम में आपको उसको स्वाध्याय करिए आपको स्वाध्याय के लिए नहीं बोल रहा हूँ उस क्रम ऐसी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ हम अष्टाध्याय के क्रम से ही पढ़ेंगे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ जो हमने एक सूत्र पढ़ा है यशमात प्रत्यय विधि तदादी प्रत्ययम तदादी को समझना था अच्छी तरह समझना अगर पकड़ में नहीं आया तो आप किसी भी लेखक की व्याख्या को देख सकते अब हमने सिद्धांत को जाकर के ये सूत्र कहाँ है बस उस सूत्र का अर्थ को वहाँ समझने का प्रयत्न किया और वहाँ समझ करके यहां पर भी समझ लिया हम क्रम तो यही रख रहे हैं लेकिन वहां के उसके अर्थ को देख रहे हैं ऐसा ऐसा कर सकती इसमें दोष नहीं है और इस बात को स्वामी दयानंद भी खंडन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने भी इन बहुत सारी बातों को उन्होंने स्वीकार किया है केवल क्रम का खंडन किया और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है आपको नहीं लेना चाहिए बिल्कुल मत लीजिएगा मैं आपके लिए ये नहीं कहूंगा आपको लेना ही चाहिए कभी नहीं कहूंगा अगर किस, आप में से कोई भी यह चाहते हैं कि हमको यह नहीं चाहिए हम नहीं लेना चाहते हैं इसमें कोई बात नहीं जोर मैं नहीं दूंगा लेकिन कोई व्यक्ति किसी सूत्र के अर्थ को समझना चाहता है यहां नहीं समझ में आता है तो उससे समझ सकते हैं तो वो लेकर के केवल उस रेफरेंस की दृष्टि से उसको वहां समझ करके क्रम यही देख रहे हैं यही पढ़ रहे हैं मैं इसी क्रम से पढ़ा रहा हूं मैं सिद्धांत कोम के क्रम से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा ये समझ लीजिए और दूसरी बात आपको मैं जो बात कहता हूं जिसका खंडन किया है स्वामी दयानंद ने और आपको बता दू काम वो ही किया है उन्होंने भाग में जाकर के उन्होंने एक पुस्तक एक लिखा है वेदांग प्रकाश वेदांग प्रकाश में 16-17 पुस्तकें हैं मतलब और भी ज्यादा भी हो सकते हैं और वो सब बिना प्रक्रिया के लिखी है स्वामी दयानंद ने जिसका खंडन स्वामी दयानंद ने किया है और आगे चल करके उन्होंने भी उसी प्रक्रिया में 16 पुस्तकें लिखी जो भट्टोजी दीक्षित ने जिस तरह लिखी है पुस्तक उसी क्रम में वैसी शैली में स्वामी दयानंद ने 16 पता नहीं कितनी पुस्तकें लिखी है और उन सब पुस्तकों को देखेंगे वो भी बिना क्रम के लिखी स्वामी दयानंद ने अब देख स्वामी जी तरी वेदम अनुसरत स्वामी जी सुनिए तो वो जो लिखी है वो स्वामी दयानंद ने किसी उद्देश्य के लिए लिखी है भट्टोजी दीक्षित का उद्देश्य और स्वामी का उद्देश्य अलग अलग है भट्टोजी दीक्षित ने विद्यार्थियों के लिए लिखी है और स्वामी ने विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नहीं लिखी उन्होंने स्पष्ट किया है मैंने ये पुस्तकें जो लिखी है जो व्याकरण नहीं पढ़ सकते जिनकी बुद्धि नहीं चलती है व्याकरण में उन्होंने लिखा है सब भूमिका में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो व्याकरण क्रम से नहीं पढ़ सकते तो न पढ़ने की अपेक्षा कुछ पढ़ लें ऐसे लोगों के लिए मोटी बुद्धि वालों के लिए मैं कुछ कुछ प्रसंग ऐसे लिख रहा हूं जिनको पढ़ करके मोटा मोटी मोटी जानकारी ले सके ऐसा उन्होंने लिखा और बट्टों के दीक्षित ने तो विद्यार्थियों को ध्यान में रख के लिखा है बस इतनी कमी है बाकी आ, इस तरह का प्रकरण लेकर के लिखना वो सर्वथा दोष नहीं है केवल इतना है कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए लिखा और इन्होंने विद्यार्थियों के लिए नहीं लिखा बस इतना अंतर है मन से यथाशी तथा आपने बिल्कुल प्रश्न ठीक किया है और उसमें कोई क्षमा वाली बात ही नहीं आपने सही बात की है पर बताना मेरा भी कर्तव्य है क्यूँकी स्वामी दयानंद का जो उद्देश्य था वो विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके खंडन किया था हाँ अगर सिद्धांत कौमुदी व्यक्ति जो पूरे सिद्धांत कौमुदी को पढ़ना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो सिद्धांत कौमुदी ना पढ़ करके पाननी के क्रम से पढ़ना चाहिए लेकिन जो पाननी के क्रम से नहीं पढ़ सकता है वो पूरा नहीं पढ़ सकता है जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ आपने रचनानुवाद कौमुदी पढ़िए मेरे से पढ़िए कई भाग पढ़े हैं आपने ये क्या है बिना क्रम का है बिना अष्टाध्यायी के क्रम का है वो? रचनानवाद कौमेदी आपने जो पढ़ी और आप आज जो संस्कृत जितना बोल रही है ये बिना क्रम के संस्कृत आपने सीखी है बिना क्रम के बिना अष्टाध्यायी क्रम के जो आपने बेंगलुरु में जो सीखा है आपने संस्कृत भाषा चाहे वो संस्कृत भारती से सीखा है या किसी व्यक्तिगत किसी से सीखा है ये सब बिना क्रम से सीखा है जितनी भी रचनान्वाद कौमेदी हमने पढ़ाई है वो सब बिना क्रम के है स्वामी तरी त्रष्टाध्यायी सूत्रावती सिद्धांत कौमुदी मध्य सर्वाणी सूत्र अष्टाध्यायी सी जितने अष्टाध्यायी में सूत्र है, scientist... <Throughout upbringing> है वो सारे के सारे सूत्र सिद्धांत कौमुदी में है बस अंतर इतना है बेढंग है यानी बिना क्रम के ओम स्वामी ओम स्वामी जी अवगत हाँ क्षमता नहीं वो तो कोई बात नहीं है, जैसी जानकारी आपको है वो जानकारी के अनुसार आप पूछ रहे हैं पर समाधान मेरे को करना है सिद्धांत को मुद्दी में सारे सूत्र है जो अष्ट अंतर इतना है यह क्रम से सिस्टमेटिकली है वहां सिस्टमेटिकली नहीं इसलिए उस जो सिस्टमेटिकली जहां नहीं है उसको आसानी से कोई ग्रहण नहीं कर सकता हृदयंगम नहीं कर सकता यहां क्रम से है तुरंत हम अनुवृत्ति आदि को देख करके अच्छी तरह समझते हैं हमको कम रखना पड़ता है यहां पर अष्टाध्यायी के क्रम में याद कम करना पड़ता है और सिद्धांत को में सब याद रखना पड़ता है बस इतना अंतर है इसलिए वो पचास साल में भी वहां पर विद्वान इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि सबको याद नहीं रख सकता आदमी के अंदर सामर्थ्य कम है और वो तो ठीक है स्वामी जी जो आपने कहा मुझे मंजूर है लेकिन इधर क्या हो रहा है कि केवल कौमुदी पठित्व जना आचार्य भवंता सन्ती वो, वो तो ठीक है वो वो दोष है वो दोषयुक्त है आ, मतलब वो अष्टादय क्रम को जब हमारे पास में दो दो रास्ते है एक उचित रास्ता है एक शॉर्टकट वाला रास्ता है शॉर्टकट में लगता है कि शॉर्टकट है लेकिन पहुंच नहीं सकते और एक है दूर दिखता है लेकिन पहुंचेंगे तो अष्टाध्याय क्रम जो है ये दूर दिखता है लेकिन पहुंचेंगे और वो शॉर्टकट जल्दी पहुंचना दिखता है लेकिन पहुंचेंगे नहीं वहां पर इसलिए उस, उस रास्ते को वो जो अपना रहे वो गलत है क्योंकि वो सब विद्यार्थी है और वो सब पढ़ाने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले अध्यापक है तो अध्यापकों को और विद्यार्थियों को उस प्रक्रिया को अपना करके नहीं पढ़ना चाहिए विद्यार्थी पीडियोको बहु कष्टो ग स्वामीजी कीदृशाः आचार्याः भवन्ति चेत् ये कौमुदीमेव पटित्वा पाठयन्ति ते एव अग्राह इति मन्यन्ते श्रेष्ठाः इति ते तु किमपि न जानन्ति स्वामीजी मयि अहङ्कारः अस्ति इति अहम कदापि महम वी ते ये किंचित न जानतेमए इग्रह अग्र याद अस्ति परीक्षा स्वयं पंडित मन पंडिता यते पंडित ये सम्यक अस्त बाधा न अच्छी बात है आपने अपनी शंका रखी अपनी वेदना रखी उसका स्वागत है और बाकी लोगो को भी जानकारी हो गयी है फिर भी मैं अंत में एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि सिद्धांत कुंम दी लघु सिद्धांत कुमदी हमको नहीं पढ़ना चाहिए तो बिल्कुल नहीं पढ़े हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं जिस व्यापक दृष्टि से लेकर के बोल रहा हूं और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ स्वामी दयानंद के अनुसार ही बोल रहा हूं और आर्श परम्परा के अनुसार ही बोल रहा हूं फिर भी मेरी बात किसी को ऐसा लगता है कि ये नहीं पढ़ना नहीं रखना है तो स्वागत है उसमे मैं कभी नहीं कहूंगा ये आपने क्यों नहीं लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको लेना चाहिए ऐसा कभी मैं आग्रह नहीं रखूंगा इतना ही कहना चाहूंगा बाकी हाँ राजेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी जो हमारी वर्णोच्चरण शिक्षा हुई थी ना जी जी तो मैंने आ, स्वामी दयानंद जी का पूरा पुस्तक टाइप किया है और जो आपने भी पढ़ा है ना वो भी सब टाइप आ, किया है तो उसके दस बारह सूत्र उनका अनुवाद बचा है तो कल यदि आप समय दे सकते हैं इसी समय आ, आ, अच्छा उसका अनुवाद यानी जो मैंने पढ़ाया उसके अतिरिक्त या जो पढ़ाया उसी में जो उसी आपने में? पढ़ाया परंतु आ, कुछ छूट गए थे सूत्र जो ऑफिशियल वगैरह उसके थे ना वृद्धि ठीक है तो उसके अनुवाद बचे है एक दस बारह तो फिर हम सोमवार को ही देखेंगे ना चलेगा कैसे ही सोमवार को ये जो हमारा भागा सिद्धि में थोड़ा सा बच गए ना जी भागा का विसर्ग वाला ही प्रकरण बचा हुआ है विसर्ग को पूरा करके फिर ये जो आप कह रहे हैं उसको देख लेंगे चलेगा हाँ जी हाँ जी धन्यवाद स्वामी जी महाराज हाँ जी हाँ जी तो शांति पाठ करते हैं समय काफी हो गया है ओ शांत ति शान्तिान्ति नमो नमः